विधि लिंग हो गया था आश्लिंग हो गया था नहीं आशलिंग में लिंग स्वलोपन अंत से लगे ना नहीं हाँ जिसको पूछे मानना वो क्यों नहीं लगे बोलो हाँ लिंग स्वलोपन अंत से सार्वधातु कहता अश्लिंग में आर्धातु कैसे होता है हाँ लिंग आश्री ठीक इसे लिंग श्यूट होगा असलिंग में श्यूट होगा सकार तो नहीं होगा ना सकार लोभ होगा तो श्यूट होगा तरह से हाँ ऐ धातु तो है श्यूट किसको होता है श्यूट किसको होगा साप को होगा धातु को होगा प्रत्यय को होगा किसको होगा कौन सा प्रत्यय अभी क्या प्रत्यय आया हाँ ठीक तब प्रत्यय उसका शिफ्ट होगा उसके आधी अंत तो पहले आ जाएगा करते हुए सब होगा या नहीं नो तो तुम बता सब करते सब क्यों नहीं होगा मैं करते सब एक उसको में कौन आ रहा तू तो? सब विद्धिंग अर्धातु अभी तो आश्री ही चल रहा है इन विद्धि अर्धातु आश्विचता क्या है क्या कौन अर्धातु है आशीषी क्या है बोलो कौन लिंगाशीषि हो जाएगा लिंगाशीषि सूत्र से हाँ अर्धातु से करते सब नहीं, नहीं लगेगा क्या करता है करते सब बोलो हाँ, क्या करता है करते सब है हाँ? बोलो परा जैसा नाम पार्वती बोते बोलते <laughs> हैं हाँ, जो सब बोलो क्या करता है बोलो देवान करते सब क्या करता है तार्था तार्था तार्था तार्था तार्था देखो अभी इसको सभी मरता है <laughs> अभी जाते इसको पूछ लेते कुछ नहीं मरता गुना करता है हाँ? गुना कसी नहीं करता है क्या सूत्र पूछा क्या करता है बोलो करते समातु को नहीं धातु से सप होता है हाँ सप होने के बाद अभी साफ हो जाएगा ना बोलो महेंद्र सब होगा ना नहीं बोलो नहीं, नहीं होगा ये तो धातु तो को स्यूट हो गया सीओ सप नहीं होगा और क्या होगा स्यूट तो हो गया और क्या होगा सूट ते हो लिंग स्त ती में इकार ऊंचाण के लिए तकार और थकार को सूट होता है ये विधिलिंग में भी लगता है विधिलिंग में तकार थकार सूट हो जाएगा तो भी लिंग सलोपनते उसका लोप हो जाता है इसलिए इसमें नहीं दिया तो आश्रलिंग में त को सूट हो जाएगा त तो के पहले सकार आ जाएगा सूट तो हुआ है अभी तकार के पहले स आ जाएगा तकार के सहन से सी अग्रस तगरा आगे तो आर्ध धातु तो का तो सलोपन योप किसके कार लोप होगा है शिव का एक लोप होगा किस हाँ शिवलोपन से अभी शिवट आर्ध धातु के धातु के कौन बताएगा आप बताओ सुबर्त सुपर, शिउट धातु है श्यूट कैसे किस सूत्र से कि आधा हो तो होगा आधत्व से जिस किसको लगा दो राम सऊदी आधा तो हो जाएगा मुरुज लिंगा से आधा तो होगा कौन श्यूट होगा या लिंग होता है श्यूट को कहा गया अर्धातु तो करने के लिए मुरु श्यूट आधातु तो कैसे होगा हाँ जो भी प्रत्ये सुजस ये भी सब <laughs> तीन से बिना सु अवजस जितने सवार धातु है सारा ब्रह्म कहा नहीं नहीं अर्ध धातु के लिंग उसका आगम हुआ आगमन से क्या होगा हाँ ये, ये कहना है क्या कहना है बोलो अतुल हाँ तो यदागमास तद तदगुणीभूताश तदग्रहण न आगम जिसको हुआ लिंग हुआ त तो को उसका गुणभूत हो गया त तो लिंग ग्रहण से सी भी ग्रहण हो जाएगा स्यूट विजिटल लिंग पूरा अर्ध धातु के लिंग तो अर्धातु के है। उसको जो आगम हुआ वो भी उसको आगम के साथ मिला करके ही लिंग कहेंगे तो केवल त तो नहीं तत तो तो था अभी शीत सी तुरा तो सुट मिलाकर अर्धातु को अर्धातु होने से स्यूट के सकार का लोप होगा किस सूत्र से ही के सकार लोप करने के सूत्र है हाँ नहीं होगा सूट का सकार लोप होगा नहीं नहीं होगा तो हाँ लिख दिया अर्ध धातु का तो आशा लोप न स्यूट को ईट आगम होगा किस तरह से ईट होगा अर्ध धातु का सीट बढ़ा दे बढ़ा दे कौन है बॉल कौन है तव तो, तव तो के पहले ईट आएगा तव तो को सूट हुआ उसको स्यूट आगाम है स्यूट साथ पूरा मिलकर सूट है पूरा मिलकर सकारा बना दिए बल में आएगा सकारा सी के पहले आ जाएगा ईट एधी सी योप हो गया आगे आदेश प्रतिशत तो हो जाएगा दो एधी शिष्ट बन जाएगा दो सौ स्यूट के सकार को भी सत्य होगा सूट के सकार को भी सत्य होगा किस सूत्र से क्या रूप बनेगा तव को किस टूत्र से होगा क्या रूप बनेगा यदि आगे पढ़ते आता, आताम का एक लोप हो जाएगा रूप नहीं होगा बॉल पर में नहीं आता में तव है क्या उसको सूट होगा सूटती थो में तव के फिर सूट आस्ता में हो जाएगा क्या मानेगा आगे रन होता है किस सूत्र से सिया के यकार के लोप करने क्या सूत्र है बॉल में रहा है क्या है? आता है हाँ लोप से लोप हो जाएगा ए रन आदेश पत्र लगेगा में आधे आदेश, आदेश पत्र लगा हाँ श्यूट के साकार को हो जाएगा क्या रूप बना बोलो शिष्ट आगे थास को सूट हो जाएगा सूट तेतो यह अलोप हो जाएगा सत्व स्त्व ऐिशिष्टा बन जाएगा क्या बनेगा ऐिशिष्ठा उसके पहले रूप क्या बना था हाँ ठीक है यदि आगे हाथा में क्या बनेगा यदि श्रिया थे तो आगे ध्वम आएगा क्या आएगा ध्वम आएगा सीट स्यूट आगम होगा सूट ते लग जाएगा नहीं, नहीं। क्यों नहीं लगेगा सूट ते तो तथा नहीं ठीक है श्यूट हो गया स्यूट को इट होगा हाँ यकार का के किसूते से हाँ अभी ई के आगे सी ऊट का सरकार को आदेश से प्रत्युशत्य हो जाएगा ईटागम हो गया एध ई सी अगे धम आगे सूत्र पहले आया है यहाँ तो नहीं लगे पहले अभी नहीं लगा आया सूत्र नहीं आया ना इन सिद्धम नहीं है? आया आया कल आया था ना हाँ अब तो कहीं इन सिद्ध लेटा धोंगा सिद्ध्वा मिल गया ना नहीं ये शुद्ध सिद्धम के धकार को ढा हो जाएगा इनत अंग से पर हो तो ये देखो ये ध्व ऐन अंग है अंग के अंत में ये है नहीं को सियो ईट हुआ ये सी ध्वम अलग हो गया क्या अलग हो गया ई सी ध्वन प्रत्यय हो गया अंग क्यों नहीं तो लीना सिद्वम सूत्र से ध क्या होगा होगा नहीं होगा, नहीं। नहीं होगा। क्या बनेगा जी इन होता तो धम होता, होता। बनेगा। आगे इटो सूत्र लगता है इटो क्या करेगा बोलो ईट को करेगा जो अर्ध तत्व सीट बला होता है उसको अर्थ होगा अर्ध तत्व सीट बला दे एटु को होता नहीं बोलो हैं? ठीक है उत्तम प्रसिद्ध ईट प्रत्येक हो जाएगा क्या सूत्र योप किस सूत्र से होगा लोप बरबड़ी लोप नहीं होगा क्या बनेगा सी यहा वही में सूट से सूट आगम होगा वही मै को सूट आगम होगा किस से ट कैसे होगा आदेश पत्र लगे ये कार लो जाएगा क्या सूत्र क्या रूप बनेगा ए बोलो सु सो एम कौन बोला एम फिर <foundation> बोलो ए, ए, Prose ए लूंग लकार किस किस के आ गया था क्या हाँ, किसी किसने बोला था द्रोंग? नहीं लूंग लकार में किस तरह से लूंग आएगा बोलो कैसूर लुंग और कैसे है नहीं पहले मांगी लुंग लुंग आने पर ए कर ते पर चिले लुंगी चिलई स्विच हो जाएगा सुटती थो से तकार हो जाएगा सुटती थोड़े लिंक होता है लिंक नहीं लुंग लगा रही स्विच आगम होगा ए स्विच होगा चिलई लिंग ले लूंगी? सीच। सीच हो आ, तो से होगा अस्थि से नहीं बोलो नहीं है अच्छा नहीं बोलो नहीं है ये बोलो देखो सिच नहीं क्यों कहते हो सीच तो हुआ सिच है किंतु किन्तु में अप्रुत्र नहीं अप्रुत्र संख्या करने वाले क्या सूत्र बोलो आपके पीछे कौन हैं एकाल ब्रहण एक उधर क्यों देखते हो जब हमको बोलते हो किस किस के उत्तर बोलते तो हम उधर देखेंगे किसको पूछेंगे तो पहले उधर हम <laughs> फिर बोलेगा <laughs> किस को जो पूछते सीधा उत्तर देना चाहिए किस किस से आज प्रश्न करके कहा गया था पहले इधर देखेंगे भंडारा में मुंह करने के बाद पांच मिनट छोड़ कर कहेंगे <laughs> तब तक तो आप देखते रहो <laughs> क्या कहा भंडारा में फिर हाँ नहीं कुछ नहीं बोलना दिया अब तुम देखते हो नहीं देखते हो तुम समझो इधर कर दिया ठीक पूछते समय उत्तर थे न सीधा कर सूत्र बताओ इतनी देर करते हो आठ हजार दिन जोर से बोल एक बार बोलो जोर से क्या सूत्र हाँ ए देख आठ हो जाएगा फिर ये क्या सूत्र लगे क्या बने रूप धीश्ट। अट क्या बनिया? बनेगा अधिष्ट बनेगा इगम हुआ अप्रुत मिला अपुत संज्ञा करने वाली क्या सूत्र क्या एप्रुत नहीं अप्रुत क्या है हाँ क्या बोला? बोलोक्त अप एक प्रत्ये बोलो अप्र क्या अधिष्ट देखो अधिश का बराबर है को होगा हो जाता है बनेगा बनेगा आगे आताम मिला दो क्या आदिशा। आदिशा आताम। फिर आगे क्या रूप नहीं सूत्र आएगा को जंत लग जाएगा सूत्र लगेगा आत्मने ने पदे स्वनत अनकारात् परस्य आत्मने पदेशु जस्य आदेश सियात न अकार अनकार अकार से पर होते सूत्र नहीं लगेगा पहले अकार नहीं होते सूत्र लगेगा हाँ सकार सीच है अकार से पर नहीं है झ को अत हो जाएगा झ को क्या होगा अत झस्य झ पूरा झ को हो जाएगा अत नहीं नहीं झकार को अत हो जाएगा झकार को झ तो में अ मिल जाएगा अत हो जाएगा तो अधि स में मिल जाएगा अधि सत क्या बनेगा न है ना नहीं रूप में नहीं झु अंत होता तो न था अब अंत नहीं हुआ अत हुआ क्या रूप बना अधि संत सिच हुआ था क्या बनेगा अधिष्ठा अधिश बराबर था मिला दो आम में क्या सिया गया से नहीं से आ गया क्या माने गया क्या माने गया अःाम अधिश अगर आता मिला ना श्या कहाँ से आ गया क्या मने अधि साथम आगे ध्व आएगा ध्वम है ध पर सकार का लोप करने के सूत्र पहले आ गया सफेद वस्त्र में आ रहे बोलो कोई धीचा सूत्र आ गया लोप हो जाए सकार लोप होने के बाद प्रत्यय क्या रहेगा बोलो प्रत्यय क्या सफेद वस्त्र बोलो क्या प्रत्यय ध्व अंग क्या है सीज को ईट हुआ सिच लुप हो गया अंग क्या है हाँ ठीक है क्या है, है? अंग संख्या के सूत्र से अधिश था प्रत्यय है ध्व ध्व प्रत्यय पर रहते पूर्व जिससे हुआ यद हुआ तदादि तदाधि यदि आदि समुदाय प्रत्यय को छोड़कर अंग संख्या था सरलोप हो गया बच गया क्या अनाग है आई से पर अभी आगे मिल गया लूंग लकार सिद्धम पर में है क्या इन सिद्धम लगेगा क्यों सिद्धम नहीं है ना लूंगे, सिद्धम हो लूंग हो लिट हो यहां सिद्धम या नहीं लूंगे, लूंग से परे इनतंग से पहले लूंग के धकार गुडा हो जाए तो क्या रूपनेगा से आया क्या बनेगा आई आई क्या रूपना सिद्धांत कौन दे आएगा ईट से भिन्न इनंतंग होना चाहिए ईट हो तो नहीं लेना सिद्धांत को दे बताएंगे तो ईट होने से एक मत है इनंत अंग ईट से भिन्न होना चाहिए क्योंकि आगे सूत्र आने वाला एक विवाह से इटह इंधन तंग से पर यदि ईट बीच में आ गया तो विकल्प से होता है इसलिए ईट से भिन्न ईंधन तंग लेंगे तो यहाँ ढम नहीं होगा ईट को लेंगे तो हो जाएगा इसे भी सिद्धांत कौन विकल्प रूप बनता है इसमें बनेगा अधि ढ्वम एक रूप बनेगा आगे अधिश अधिश इटोत इटोत है इटोत लगाना नहीं क्यों नहीं लगाना लिंग में लगता है लुंग लगाने प्रत्यय क्या है क्या रूप बनेगा अदेश पत्र होता है अधिशी वही में? Thiš, वही मई में बोलो अधिषम दम कबला फिर बोलो अधिश लाइन क्या आगी दे? आगी थीश्टा, आगी थीश्टा, आगी थीश्टा। गया नहीं हे मैं दो तो एक को बोल दे विसर्ग तो क्या बनेगा अधिष्ट बोलो देखो फिर साह बोलते होधि ड्रम बोलना है फिर बोलो अधिष्ट कितने रुपए में स है श्री जी के साकार का रूप श्रवण कितने में होता है वो ध्वम को छोड़कर बाकी सब स्थान में सकार है ध्वम में भी कोई को बोल देते ढ्व हुआ क्या सो लगा इन्हों से ध्वन कितने रुपए में हुआ आठ में सब जगह में। आगम कितने हुआ? में हुआ सब जगह में ईट का सवर्ण कितने स्थान में होता है सब जगह में असिज का सवर्ण ठीक है रूप बोल दो अधिष्ट में आटा कम होगा था था। एए, बोलो सूत्र बोलो हाँ बोलो सूत्र क्या हाँ क्या सूत्र मालूम नहीं क्या हाँ ये इतने मालूम नहीं एकाग्रता नहीं नर्सों को सूत्र मालूम है ना मालू नहीं ऐसे करो <laughs> हाँ नहीं नहीं बोलो हाँ भी होगा नहीं भी होगा <laughs> क्या सोच आठ हजार आठ जहाँ दिन में किसने बोला था उधर से क्या सोच रहा आठा कम होगा सतासी ले नोट लगेगा से कुट होगा सूत्र बोलो महिंद्र सतासी ले नोट क्या सोच रहा हाँ ठीक आधा बोला दी से होगा सूत्र बताओ बताया सूत्र से होगा आधे से प्रत्येक लगेगा क्या आठ आगाम क्या बनेगा आता तो बने में एक सूत्र अधिक सूत्र क्या लगेगा क्या सूत्र सूचल बोलो तो ठीक आतोंगी तो क्या करेगा ना नहीं तो इस लाइन वाले कोई बताओ दूसरे लाइन वाले आतंकी तो क्या करता है कोई है पीछे आँगे। आँगे। पर अरे हम तो कहा पूछता हो तो तू इधर बोलते हो पहले लाइन वाले बोलो आतंकी तो क्या करेगा कोई है सफेद अवस्था तीनों कोई बोलो है क्या करेगा यह करेगा क्या बोलो ठीक जोर से बोलो गीत लकार में लगेगा गीत लकार में लकार में गीत गीत लकार नहीं गीत, गीत। सार्वत्त से गीत बता हो गया आचान गीत हे गीत के आकार को अत से पर के आकार को यह होगा क्या सूत्र आधगुणा लगेगा क्या बनेगा से अदिश्यत ऐिश्यताम ऐत्र लगे इसमें झुंत और अतोनी अदिश्यंत था में क्या रूप बनेगा देखो अधिश्य तक बराबर है अधिश्य था में क्या लगेगा सूत्र आत ऐिश्य ध्वम में क्या बनेगा अधिश्य क्या बोलते ऐि अस्य ध्वम अतु दीर्घ लगा नहीं क्यों नहीं लगा अतो दीर्घंत नहीं श्याम नहीं सार तो नहीं सार्वत तो नहीं आधा तु है क्या नहीं पर क्या है यहाँ दि प्रत्ये नहीं द क्या है बोलो इंद्र इंद्र है <laughs> क्या है अदंतंग नहीं नहीं करके निश्चय होता है यार निश्चय है? है आधा बर करके रुक जाते <laughs> संदेह हो जाते क्या है यही सीधा बोलो यहाँ तो फिर क्या जाते है प्रत्यार में आएगा ना नहीं, नहीं। यहां प्रत्याहार क्या बनाएगा ना न उसमें धो आया हाँ यहां आदि नहीं ये ठीक स्थान जो उत्तर देना यही आदि पर में नहीं धो ये प्रत्याहार में नहीं आता डर जोर से पूछते तो डर जाते यहाँ प्रत्याहार में कौन बनाएगा कितने बनाएगा बोलो अत तो दीर्घ यहीं उत्तमपुर से लगता है? है वही मही में क्या रूप बनाया वही में अधी श्या वही अहम एक और जो क्या बने क्या बताओ श्य आगे ई टे ई क्या सू तो लगा क्या रूपना बोलोसुधी हाँ लुंग लगा रहा बोलो अधिस्ट आस नहीं बोलो पहले लंग आधा से अधिक लोग बोले फिर बोलो आई, आई देता नहीं आई धा पुस्ता बंद कर दो बोलो दे सो हा बोलो ऐस्तक रखा है <laughs> तीन पुस्तक रखा है क्या उसके पहले लिंग लिट रेट बोला हे दिशयाते बोलो एधी सियते क्या एधी श्या लूटू बोलो लाट बोलो अभी लुंग लग, नहीं मध्यम पुरुष बहुवचन रूप रखना सब लकार का यो यम यूयम के साथ तोम यु एम यूएम यूएम नहीं लेखा और कठिन हो जाएगा मध्यम पुरुष बहुचरण सब लगाएगा